पर ये लोग निहायत ही मतलबी है, वो यहां सिर्फ अपनी मतलब के लिए ही आते हैं। इनमें से कोई भी हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ नहीं देगा। तुम ये बेवकूफी की बात क्यों कर रही हो? वो हमारे लोग हैं। आप मेरी बात से इत्तफाक नहीं रखते, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कभी भी गलत साबित ना हों। मौसमी गर्मा में सौदागर को एक दिन खबर मिली कि उनका बहरी तिजारती जहाज समुद्र में खो गया। सौदागर ने अपने तिजारती बहरी जहाज की खूब तलाश की, मगर तमाम कोशिशें नाकाम रही। रहीं। सौदागर को इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी। जब सौदागर ने अपने दोस्तों से मदद हासिल करनी चाही, तो दोस्तो क्या कोई दोस्त मिला जो हमारी मदद कर सके? नहीं, हर कोई अपनी-अपनी मुश्किलों में गिरफ्तार है, कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। सौदागर की बीवी इस बात से वाकिफ थी कि उसके शाहर के तमाम दोस्त मतलबी और बहाने बाज़ हैं। वो जानती थी कि सौदागर इस बात पे यकीन नहीं करेगा, इसलिए उसने चुप्पी � सौदागर ने अब अपनी जमीन फ़रोख्त करनी शुरू कर दी ताकि वो उसके तमाम नुकसान की भरपाई कर सके। मगर वो फिर भी पैसों की किल्लत में घिरा हुआ था। फिर उसने अपनी हवेली को फ़रोख्त कर दिया और सारे नुकसान की भरपाई कर दी। पर अब वो एक गरीब शख्स बन चुका था। वो अब एक छोटे से झोपड़े म वो दोनों काफी मेहनत मशक्कत करने लगे। इतनी मुसीबतों के बाद भी सौदागर और उसकी विवि लोगों के साथ वैसे ही रहमदिल तरीके से दूसरों की इज्जत किया करते। वो रोज इतना कमा लेते कि कम से कम एक मेहमान की खिदमत कर सके। पर अब उनके पास मेहमान को देने के लिए ना ही कीमती तोफ़े और ना ही उम्दा �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 अब मेरे पास कुछ नहीं बचा जिससे मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दे सकूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जान मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। सिर्फ इसलिए कि हमारे बुरे वक्त में उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी अच्छाई को खो दें आप अपने اصولों पर कायम रहिए देखना एक اپنی تمام زندگی کا سرمایا مطلبی لوگوں کے پیچھے ضائع کر دیا اب میرے پاس اپنے خاندان کے لیے کچھ نہیں بچا اب میں کیسے اپنوں کا سامنا کروں سب غلطی میری ہے میں اس احساس جرم کو تمام زندگی نہیں اٹھا سکتا اپنے آپ کو لانت ملانت کرنے کے بعد سوداگر گہریمین میں سو گیا اٹھو ار جاؤ منی یہ کیا ماجرہ ہے اور آپ کون ہیں मैं तुम्हारा रहबर हूं तुम्हारी मदद के लिए आया हूं तुम्हें अपनी परेशानियों के सामने कमजोर दिल नहीं बनना चाहिए उन मुश्किलों का सामना करो मैं एक बेवकूफ शख्स हूं ऐसा से जुन की वजह से सामना नहीं कर सकता तुम बेवकूफ नहीं हो बेवकूफ वो होता है जो सच्चाई जाने बिना नतीजा अखास क्यों मदद करेंगे? तुम्हारी बीवी दुरुस्त थी, तुम्हारी सच्चाई और शदित मुशक्कत की वजह से मुझे तुम्हारी मदद के लिए आना पड़ा, यही तुम्हारा इनाम है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कल मैं तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दूंगा, इसी शक्ल में आकर, तुम एक लकड़ी से मेरे सर को छूना, लकड़ी छ� वरना तुमको उसकी सजा मिलेगी। ओह, कैसा अजीब खाप था। कल रात मैं पैसों को लेकर काफी परेशान था। जैसे ही सौदागर ने उठकर दरवाजा खोला, तो उसने ब्राह्मण को अपने घर की जानिब से गुजरता हुआ पाया। क्या ये वो? अरे नहीं, उन्होंने तो कहा था कि वो अपने आंतरिक शक्ल में सामने आएंगे। खाप यह कहकर जैसे ही मनीबद्र अपनी खटिया पर बैठा किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। ओह कौन हो सकता है खावाला ब्राह्मण? नहीं नहीं जनाब मैं तो नाई हूँ आप नहीं तो मुझे बुलाया था। अरे हाँ मैंने ही बुलाया था अंदर आ जाइए। और जैसे ही मनीबद्र अपने बाल कटवाने के लिए बैठा दरवाजे पर एक और द तुम को सारी बातें दरियाफ़ नहीं कर सकता। जाओ, जल्दी जाओ। बिना बाल कटवाए ही सौदागर ने सपने में कही ब्राह्मण की बातों पर अमल करना शुरू कर दिया। सौदागर ने लकड़ी को हाथ में थामा और ब्राह्मण की तरफ तेजी से बढ़ा। उसने सर को जैसे ही लकड़ी से छुआ, अचानक अरे ये क्या हुआ? इतना सार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 और नाई के साथ उसके घर की जानिब चल पड़े और जैसे ही ब्राह्मण उसके घर में दाखिल हुए उसने झट से खडी ली और लकड़ी के जरिए उनके सर के पिछले हिस्से में मारने लगा ओ नहीं ये तुम क्या कर रहे हो कोई हमें बचाओ ये आदमी पागल हो गया है भागो यहां से ये हमारी जान ले लेगा एक ब्राह्मण वहां से نائی خوب زدہ تھا لوگ بےحد غصے سے نائی کو دیکھ رہے تھے انہوں نے نائی کو دھکا مار کر اپنے گاؤں سے بےدخل کر دیا اور دوبارہ یہاں پر نہ دیکھنے کی دھمکی بھی دی سوداگر اور اس کی بیوی یہ سارا نظارہ مشکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے خواب والے برامن نے سچ کہا تھا بےوقوف وہ ہوتا جو پوری بات جانے بغیر اس پر عمل کرتا ہے بےوقوف نائی نے صرف یہ دیکھا میرے لکڑے چھوتے براہمن سونے میں تبدیل ہو گیا سونا دیکھا پر میرے خواب کے سے उसने बिना सोचे बेवकूफी की हरकत कर दी जिससे उसको इस हरकत की सजा मिली